ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने पूर्व पक्ष के मत में आत्मा को अनित्य ज्ञान को लेकर के ही कादाचित्क श्रोतृत्वादि धर्मवान तथा पाक्षिक अश्रोतृत्वादि धर्मवान मानने की आपत्ति बताई थी इसे कानादादि के द्वारा भी दृढ़ किया गया कि कानादीदी कानादी भी ऐसा ही मानते हैं कि एक सात ज्ञान की उत्पत्ति संभव न होने से आत्मा में अयोगपद्य है आत्म, आ, क्या नाम आत्म ज्ञान में अयोगपद्य पद्य है का मतलब युगपत ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है और इसे श्रुति प्रमाण से भी बताया गया अन्यत्र अभुवम दर्शम यह युगपत आत्मा का ज्ञान नहीं होता है इसमें तो प्रमाण है युक्ति जो युगपद मनसो लिंगम और ये अन्यत्र मना अभुअम नादर्शम यह श्रुति बताती है कि अनित्य ज्ञान आत्मा में है और उसको लेकर के आत्मा में दृष्टवादि भी अनित्य पाक्षिक है तो पूर्व पक्ष ने सिद्धांत मत में शंका की जब आपने आपको अनित्य ज्ञान को लेकर के पाक्षिक श्रोतृत्वादी तथा पाक्षिक अस्त्रोतृत्वादी आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं और कानादादि काना को भी ऐसा ही प्रतिपादन करना अभीष्ट है तो मान लिया जाए आत्मा को अनित्य ज्ञान को लेकर के ही अन्य श्रोतृवादि धर्मवान ये शंका भवतु एवं किम तव नष्टम यदि एवं सियात इस वाक्य से पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के प्रति की कि यदि एवं स्यात का अर्थ है यदि अनित्य ज्ञान को लेकर के ही पाक्षिक श्रोतृत्वादि और पाक्षिक अस्त्रोतृत्वादि को मान्य की आपत्ति आती है ये यदि एवं स्यात का अर्थ है ऐसा यदि है तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं भवतु एवं तो ऐसा ही मान लिया जाए आत्मा नित्य श्रोतृत्वादि धर्म वाला नहीं पाक्षिक श्रोतृत्वादि धर्म वाला है पाक्षिक अस्त्रोतृत्वादि धर्म वाला इससे किम तव नष्टम यानी आपकी क्या हानि हो रही है ये सिद्धांति से पूर्व ने पूछा इसका उत्तर सिद्धांति दे रहे हैं अस्तु एवं तव तवेष्ट चेत इस वाक्य से सिद्धांती पूर्वपक्ष की आशंका का निराकरण करते हैं इस निराकरण भाष्य का अवतरण है टीका में कि आत्मन कदाचिक ज्ञान श्रोतृत्वादिधर्मव श्रुति अनभिमतवात तो न त्याय सिद्धांति तम पक्षम दूषयती तो सिद्धांति कहते हैं कि श्रुति को जो अभिष्ट होगा वह स्वीकार करना चाहिए तो श्रुति को कादाचित्त ज्ञान को लेकर के यानी अनित्य ज्ञान को लेकर के पाक्षिक श्रोतृत्व और श्रोतृत्वादि तथा पाक्षिक और अस्त्रोतृत्वादि को स्वीकार करना अभिष्ट नहीं है यह श्रुति अभिमत नहीं है ये कहा कि कादाचित्त ज्ञाने न श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुति अनभिमतत्वाद यानी श्रुति का अभिप्राय नहीं है अभी तो नित्य ज्ञान को लेकर के श्रुति आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादी तथा नित्य अश्रोतृत्वादी को बताना चाहती है ये सिद्धांति का श्रुति के अनुसार कथन है श्रुति का यही अभिप्राय है इसलिए यहां पर कहा कि कादाचितक ज्ञान श्रोतृवादि धर्मवत्व श्रुति अनामतवाद न तन्याय तो तत, तत्शब्द से लेना काचित्क ज्ञान को लेकर के आत्मा में पाक्षिक श्रोतृत्वादिधर्मवत्व तथ शब्द का अर्थ है और वह न न्यायम यानी न युक्ति युक्तम न श्रुति संगतम ये न्यायम का अर्थ निकलेगा इति यानी इस अभिप्राय से सिद्धांति तम पक्षम दूषयति यानि पूर्व पक्ष का जो पक्ष है उसका निराकरण करता है तम पक्ष पूर्व पक्षम दूसती उसमें दोष दिखाते हैं अस्तु एवं तवेत कहते अस्तु, जैसा तुम कह रहे हो जरूर वैसा ही हो सकता है तव इष्ट चेत यदि इस प्रकार मानना तुम्हारा जो इष्ट है वह श्रुति को भी अभिष्ट होता तव इष्टम श्रुति रपि अभिष्टम सियात ऐसा ऊपर से जोड़ देना तो तुम जिसे इष्ट समझ रहे हो वह अनेतव अनेतव यानी सिद्धांतम तव सिद्धांत या मतम श्रुति चेत ऐसा लगाना तो श्रुति को इष्ट यानी अभिष्ट होता यदि तुम्हारा मत श्रुति अभिष्ट होता श्रुति अनुमत अनुमत होता तब तो बिल्कुल ऐसा कादाचित ज्ञान को लेकर के आत्मा में श्रोतृत्वादी धर्मवत्व को पाक्षिक धर्मत्वो को स्वीकार किया जा सकता था लेकिन सिद्धांति कहते श्रुति को तो ये अभिष्ट प्रतीत नहीं होता है आगे ये कहा जा रहा है कि श्रुत्यर्थ न संभवती तो जो तुम्हारा मत है तुम्हें जो अभिष्ट है वह श्रुत्यर्थ नहीं हो सकता पूर्व पक्षी को क्या इष्ट है अनित्य ज्ञान को लेकर के आत्मा में पाक्षिक श्रोतृत्व आदि को स्वीकार करना ये पूर्व पक्षी को अभिष्ट है लेकिन ये जो पूर्व पक्षी का अभिष्ट है इसे भगवान भाष्यकार सिद्धांति की ओर से कहते हैं कि श्रुत्यर्थस्तु न संभवती यह श्रुति का अभिप्रेत अर्थ नहीं हो सकता अनित्य ज्ञान को लेकर के आत्मा अनित्य पाक्षिक श्रोतृत्वादि धर्मवान है यह अर्थ नहीं हो सकता अब किन्न श्रोता मनता इत्यादि अर्थ इसका अवतरण है टीका में कि नु मन्ता इति श्रोतामंता श्रुत्या तर्मवत्व प्रतिपादनाभिमत इति शंकते कि न तो कहते हैं मन्ता इत्यादि श्रुति आत्मा में श्रोतृवादि धर्मवत्त्व का प्रतिपादन कर रही है इसलिए श्रुति अनभिमत ये आत्मा में श्रोतृत्वादि धर्म है ये कहना असिद्ध हुआ अनभिमतत्वम आन, असिद्धम का मतलब कि श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा है यह श्रुति को अनभिमत है ये श्रुति को अभिमत नहीं है ये आपका कथन असिद्ध है ये कहना गलत है इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने किम न इससे की है तो भाष्य को देखिए तो किम न श्रोता मन्ता इत्यादि श्रुत्यर्थ ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न है तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी कह रहे हैं क्या श्रोता मंता इत्यादि श्रुति के द्वारा जो अर्थ बताया गया है वह श्रुति का श्रोता यह श्रुति आत्मा को श्रोतृत्व धर्मवान बता रही है मंता यह श्रुति मंत्रित्व धर्मवान बता रही है तो ये श्रोतृत्व मंत्रित्वादी धर्म वाला आत्मा है यह क्या ये श्रुतियर्थ नहीं है श्रोता मनता इस श्रुति का अर्थ यही नहीं है ये सिद्धांती ने सिद्धांती से पूर्व पक्षी ने पूछा इसका समाधान सिद्धांती कर रहे हैं न न श्रोता न मनता इत्यादि वचनात। इस वाक्य से इसका उत्तरन है टीका में कि न इत्यादि नोता इत्यादिश्रुतिया अविशेषत काल त्री श्रोतृत्वादी धर्मराहित प्रतिदना तत्व अनभिमतमी उत्तर आह सिद्धांति इति तो ये जो पूर्ण विराम है न बीच में न श्रोत श्रोता इत्यादि श्रुत्या अविशेषतः के पास में पूर्ण विराम है ना वो नहीं होना चाहिए ये तो सिद्धांती इस पद तक एक वाक्य है न श्रोता इत्यादि श्रुत्या अविशेषतः कालत्री ये सब एक वाक्य में आएगा कहते हैं कि न श्रोता न मनता इत्यादि जो श्रुति वचन है दूसरा वह अविशेष अविशेषतः यानी सामान्य रूप से एक समान रूप से ये बताता है कि आत्मा श्रोता नहीं है यहां पर न श्रोता इस श्रुति में जो नए पद है ना वह अत्यंताभाव अर्थ में है अत्यंता भाव होता है तीनों कालों में अभाव तो न श्रोता यह श्रुति आत्मा में तीनों कालों में श्रोतृत्व श्रोतृत्व धर्म का अभाव बता रही है ऐसे न मनता यह श्रुति का तीनों कालों में आत्मा में मंत्रित्व धर्म का अभाव बता रही है तो ये कहते हैं कि न श्रोता इत्यादि श्रोतिया अविशेषतः कालत्रयेपि त्री श्रोतृत्वादि धर्म राहित्य प्रतिपादनात् धर्मराहित्य में राहित्य शब्द का अर्थ है अत्यंताभाव तो तीनों कालों में श्रोतृत्वादि धर्म के अत्यंताभाव का प्रतिपादन न श्रोता इत्यादि श्रुति के द्वारा समान रूप से होने से ये प्रतिपादना यहां तक का अर्थ निकलेगा तद धर्मवत्व अनभिमतम एव इसलिए तद धर्मवत्व यानि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व अनभिमत ही है यानी स्वरूपभूत चेतन को छोड़कर के ज्ञान को छोड़कर के स्वरूप से अतिरिक्त श्रोतृत्वादी धर्म तत्व श्रोतृत्वादि धर्म ये अभिमत श्रुति को नहीं है स्वरूप से अतिरिक्त हो जाएंगे तो अनात्मा हो जाएंगे ना और वो अनात्मा धर्म नित्य है ये अभिष्ट नहीं है तो सविशेष हो जाएगा ना फिर आत्मा इसलिए कहते हैं कि श्रोतृत्वादी धर्म राहित्य प्रतिपादनात् तद धर्मवत्व यानी श्रोतृत्वादी धर्मवत्वि एने श्रुति अनभिमतम एवं ऐसा अनु करना तो श्रुति को यह अनभिमत ही है आत्मा में श्रोतृत्वादि धर्मवत्ता यह अनभिमत है इतिरम आहो इस अभिप्राय से सिद्धांती पूर्व पक्ष की शंका का उत्तर देते हैं इत्यादि से नोता तो न मंता इत्यादि वचनात न, न, <coughs> न पूर्व पक्षी ने यह पूछा था न कि श्रोता मंता इत्यादि श्रुति का क्या आत्मा का आ, श्रोतृत्वादी धर्मवाला नहीं है श्रोतृत्वादी धर्मवत्व आत्मा में ये श्रुति बता रही है यह क्या श्रुति का अर्थ नहीं है आत्मा श्रोतृत्वादी धर्मवान है इस अर्थ को श्रुत्य अर्थ नहीं मानेंगे क्या यह पूर्व पक्षी का प्रश्न था तो सिद्धांति कहते हैं कि न... का मतलब श्रोतृत्वादी आत्मा के धर्म नहीं है ऐसा नहीं भी आत्मा के धर्म हैं, लेकिन वह नित्य धर्म है पाक्षिक नहीं और नित्य होने से स्वरूप हो जाएंगे साक्षी स्वरूपत्व रूपे न साक्षी स्रोतामता विज्ञाता है स्वरूप को लेकर के ही यानी नित्य ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्वादी आत्मा में है कादाचित ज्ञान को लेकर के श्रोतृत्वी नहीं है ये पहले न कार्य निकलेगा ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि न श्रोता न मन्ता इत्यादि वचनात, तो न श्रोता यह श्रुति आत्मा में काचित् ज्ञान को लेकर के आना स्वरूप से बहिर्भूत श्रोतृत्व आदि धर्म का निषेध करती है स्वरूप बहिर्भूत जो श्रोतृत्वादी है वह आत्मा में तीनों कालों में नहीं है ऐसा न श्रोता न मनता इत्यादि श्रुति का अर्थ है ये सिद्धांतियों ने कहा आगे हैं नु पाक्षिक त्वया इससे पूर्वपक्षी शंका करते हैं इसका उवतरण है टीका में कि यदा असो श्रोता सौ स्रोता इत्यादिवादे पाक्षिक उत्तवा कानादपक्ष प्रदर्शन प्रदर्शन वेलायाम पाक्षिक अभाव विषयतया द्वय, द्वयस्य काचिक तदुपादना ननु इति तो ननु इत्यादि से पूर्वपक्षी श्रुति श्रुतिद्वय के उपपत्ति की आशंका करते हैं श्रुति श्रुतिद्वय शब्द से लेना आत्मा श्रोता मंता ये एक श्रुति और दूसरी आत्मा न श्रोता न मंता ये श्रुति ये जो दोनों श्रुतियां हैं इनकी उपपत्ति विषय को शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं ननु इत्यादि वाक्य से भाष्य में तो जब श्रुतिद्वय की उपपत्ति करते समय किस पक्ष में अप, अपने पक्ष में यानी श्रोतृत्वादी पाक्षिक हैं और पाक्षिक ही अश्रोतृत्वादी हैं इसको लेकर के और वो पाक्षिक श्रोतृत्व आदि आएगा कादाचित्क ज्ञान को लेकर के अनित्य ज्ञान को लेकर के आत्मा में श्रोतृत्व आदि पाक्षिक हैं और अश्रोतृत्वादि भी पाक्षिक हैं इस मतानुसार, मता की उपपत्ति की शंका पूर्वपक्षी करते हैं इसलिए टीका में लिखा टीकाकार ने कि यदा अस्रोश्रोता इत्यादि पाक्षिकत्वस्य पाक्षिकये उक्तत्वात्। एक हेतु है तत्वात यहाँ तक यदा असो से लेकर के तो यदा असो श्रोता इत्यादि ना यानी इत्यादि ना भाष्यवाक्य नो भाष्यवाक्य कहाँ हैं इधर वाले पृष्ठ पर अड़सठ नंबर और सड़सठ नंबर पृष्ठ का जो अंतिम पंक्ति में अंतिम पद है यदा श्रोता तदा न मनता तो यदा श्रोता तदा यदा असो श्रोता तदा न मनता इत्यादि भाष्यवाक्य से आपने ही श्रोतृत्वादि आत्मधर्म में पाक्षिकत्व का कथन किया है याने पाक्षिकत्व बताया है आत्मा में पाक्षिक श्रोतृत्वादि स्वीकार किए हैं और आपने ही कानाद मत, कानाद पक्ष प्रदर्शन वेलायांचन तदुपादना तो जब कानाद पक्ष को दिखा रहे थे आप अत्र का इत्यादि वाक्य से उस समय आपने ही क्या किया कि ज्ञान को लेकर के तदुपादना श्रोतृत्वादी धर्म के पाक्षिकत्व का उपादन किया है आपने ही तो आपके द्वारा ही ये भी उपादन होने से पाक्षिक श्रोतृत्वादी और तद अभाव विषय तया तो पाक्षिक श्रोतृत्वादि को लेंगे और पाक्षिक ही श्रोतृत्वादी अभाव विषय को लेकर के क्या होगा श्रुति द्वय की उपपत्ति होगी न श्रोता न मन्ता इत्यादि उन पाक्षिक श्रोतृत्व आदि का अभाव बताएगी उस अभाव को बताने वाले श्रुति का भी उपादन होगा आत्मा में श्रोतृत्व आदि नहीं है न श्रोता न मन्ता ये श्रुति बताएगी वो एक पक्ष में नहीं है और श्रोतामनता ये बताएगी कि पाक्षिक श्रोतृत्वादी हैं इस प्रकार ये दोनों श्रुतियों का उपादन हो जाता है तो पाक्षिक श्रोतृत्वादी पक्ष श्रुति सम्मत है श्रुति अनभिमत नहीं है ये शंका पूर्व पक्ष की होगी नु पाक्षिकत्व न प्रत्युक्तम त्वया तो पाक्षिकत्व ये श्रोतृत्वादि में तथा श्रोतृत्वादि के अभाव में स्वीकार करके आ, आपने ही प्रत्युक्तम फिर पहले तो आपने स्वीकार कर लिया प्रतिपादन किया उसका उपादन भी किया और यहां जाकर के न श्रोता न न श्रोता न मनता इत्यादि वचनात इस वाक्य से उसका निराकरण कर दिया प्रत्युक्तम यानि खंडितम निराकृतम ये अनुचित है समर्थन भी और खंडन भी ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है अब सिद्धांति न नित्यम एवं श्रोतृत्वादी अभ्युपगमात इत्यादि से पूर्वपक्ष की इस आशंका का निराकरण करते हैं तो न नित्यम एवं पूर्वपक्ष के शंका के निराकरण भाष्य की अवतरण टीका है उसे देखिए कि तद हो अक्षिकृत श्रुतिभ्यासत प्रतीते पाक्षि तो ये कहते हैं न? हा द पूरा होना चाहिए तद द पूरा होना चाहिए अपाक्षिकव श्रोत्रित्व तद अभावयो हो, तो श्रोता मन्ता इस श्रुति से आत्मा में श्रोतृत्वादी अपाक्षिक रूप से प्रतीत हो रहे हैं पाक्षिक नहीं अपाक्षिक और न श्रोता न मन्ता इस श्रुति से अपाक्षिक ही श्रोतृत्वादि का अभाव भी श्रुति के द्वारा स्वरसत प्रतीत है स्वरस कहते हैं स्वाभिप्राय से तो श्रुति के अपने अभिप्राय से आत्मा में श्रोतृत्व और श्रोतृत्वादि का अभाव यह प्रतीत हो रहा है श्रुति के अपने अभिप्राय से उपक्रम उपसार आदि से जो श्रुति का तात्पर्य प्रतीत हो रहा है वह इसमें प्रतीत हो रहा है कि आत्मा में अपाक्षिक ही अपाक्षिक्रोतृत्वादी है अपाक्षिक ही स्रोतृत्वादी का अभाव है का मतलब नित्य है नित्य स्रोतृत्वादी है नित्य स्रोतृत्वादी का अभाव है ऐसा श्रुति के तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से श्रुति का अभिप्राय प्रतीत होने से यह श्रुति भ्याम स्वरसत प्रतीत एक अर्थ निकलेगा तो पाक्षिकत्व न तत्सकोचो न युक्तः तो तत्शब्द श्रोतृत्वादी धर्म का परामर्शक है तो पाक्षिक या अर्थ का परामर, परामर्शक समझ लो तो जब श्रुति का स्वरसत यह अर्थ प्रतीत हो रहा है कि आत्मा में नित्य श्रोतृत्व सुरुत्रित्व, श्रोतृत्वादी है और श्रोतृत्वादि का अभाव भी नित्य है अपाक्षिक है यह श्रुति का अभिप्राय प्रतीत हो रहा है श्रुतियर्थ प्रतीत हो रहा है तो तत्संकोच यानी श्रुति के अभिप्रेत अर्थ का संकोच न युक्त पाक्षिकत्व रूपे न संकोच करना श्रुति के अर्थ का उचित नहीं है अयुक्त है इति स्वाभिप्रायम ये सिद्धा, स्वाभिप्राय सिद्धांशब्द का अर्थ है सिद्धांती तो सिद्धांती अपने अभिप्राय को विनवन यानी स्पष्ट करते हुए प्रकट करते हुए आहो कहते हैं सिद्धांती भाष्य में है कि न नित्यम एव न नित्यम इसे कह कहा जा रहा है सिद्धांत भाषा कि न यानी पूर्व पक्ष के निषेध के लिए न है यानी न पाक्षिकव न आत्मनि श्रोत्रित्वादि तद अभाव अभाव ऐसा लगाना पाक्षिकत्व रूपे न श्रुति को श्रोतृत्वादी तथा श्रोतृत्वादि का अभाव आत्मा में बताना इष्ट नहीं है ये न का निकलेगा और इसलिए श्रुति को इष्ट नहीं है तो हमने भी पाक्षिकत्व रूपे आत्मा में श्रोतृत्व आदि का निरूपण अपने अभिप्राय के अनुसार नहीं किया है तुम्हारे मत में विरोध दिखाने के लिए वह बताया था कि पाक्षिक स्रोतृत्व आदि मानोगे पाक्षिक ही श्रोतृत्व पाक्षिक ही अश्रोतृत्व मानोगे और दो में से किसी एक को ही स्वीकार करोगे जब दोनों भी आ रहा है और उन दोनों में से किसी एक को स्वीकार करोगे तो वैषम्य दोष आएगा पक्षपाती हो जाओगे ना स्रोतृत्वादी धर्म वाला जो पक्ष है उस पाक्षिक स्रोतृत्वादी धर्मवान पक्ष के पक्षपाती बन जाओगे आप ये वैषम्य नामक दोष हमने दिखाने के लिए आपके मत में वो प्रतिपादन वहां पर किया था लेकिन हमारा अपना अभिप्राय तो है कि आ, स्रोता मन्ता यह श्रुति आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादी को बताती है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ना नित्यम एवं श्रोतृत्वादी अभ्युपगम तो श्रुति अभिप्राय के अनुसार हमने आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादी को स्वीकार किया है इसलिए पाक्षिकत्व रूपे न वह स्वीकार करना नहीं बनता अब नहीं इसका उत्तरण है टीका में, नहीं परिलोपो हैं टीकाकार कि ननु नु हे आनी सति अपि श्रोतृत्व इति संकोच आवश्यको अत आह नहीं तो सिद्धांतियों ने पूर्व के मत में ये कहा था कि श्रुति से जब अपाक्षिक श्रोतृत्वादी प्रतीत हो रहे हैं तो पाक्षिकवन रूपेण न अर्थ में संकोच उचित नहीं है अयुक्त है ये कहा था ना दोष पूर्व पक्षी संकोच की आवश्यकता दिखा रहे हैं औचित्य दिखा रहे हैं कि नु श्रुते अनित्यत्वे सति तो श्रुति अनित्य होने से यहां श्रुति शब्द का अर्थ वेद नहीं समझना श्रुते है अनित्यत्व सती में श्रुति शब्द का अर्थ है शब्दजन्य ज्ञान शाब्द ज्ञान यह श्रुति शब्द से लिया जाएगा और वो जो शाब्द ज्ञान है वह श्रवण इंद्रिय तथा शब्द का संयोग होने पर यानी संबंध होने पर उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होने के कारण अनित्य हुआ शाब्द ज्ञान तो श्रृते यानी शाद अपि से इसलिए क्या होगा कि अपि त्रोतृत्व संकोच आवश्यको अत आह इति तो श्रुति में यानी शब्द ज्ञान में अनित्यत्व होने पर तद घटित यानी शाब्द ज्ञान घटित जो श्रोतृत्व है श्रोता किसको कहते हैं शब्द जन्य ज्ञान के आश्रय को श्रोता कहा जाएगा प्रमाश्रयत्व प्रमात होता है ना और प्रमाता विशेष है श्रोता प्रमाता विशेष है मन प्रमाता विशेष है विज्ञा था दृष्टा ग्राता, स्प्रष्टा ये सब प्रमाता विशेष है ना? तो तद घटित में तत्शब्द का अर्थ है वही शाब्द ज्ञान तो शाब्द ज्ञान घटित श्रोतृत्व धर्म है यदि शाब्द ज्ञान न हो तो श्रोता नहीं कहा जाएगा शाब्द ज्ञान आश्रय को श्रोता कहते हैं और शाब्द ज्ञान अनित्य है तो शाब्द ज्ञान से विशिष्ट जो प्रमाता जिसे श्रोता कहा जाएगा वो भी अनित्य हो जाएगा ये कौन पूर्व पक्षी कहेंगे कि श्रोते हे से श्रुते अनित्यत्व सति तदितमतत्व अपि अन्यम तो श्रोतृत्व भी अनित्य हुआ विशेषण के अनित्य होने से विशिष्ट भी अनित्य हो जाएगा ना विशिष्ट पदार्थ में से विशिष्ट पदार्थ में तीन होते हैं ना विशेषण विशेष्य और उन दोनों का आपस में संसर्ग ये तीन होते हैं इसलिए विशिष्ट ज्ञान की विषयता भी तीन प्रकार की होती है विशेषणता रूप विषयता संसर्गता रूप विषयता और विशेषता रूप विषयता ऐसे तीन विशेषता तीन प्रकार की विषयता विशिष्ट ज्ञान की मानी गई है तीन विषय होते हैं घटत्व विशेषो अयम घट यहाँ पर घटत्व भी विशेषण विधेय विषय विशे है तो वो भी ज्ञान उसमें भी ज्ञान का घटोयम इस ज्ञान की विशेषता आएगी वो विशेषणता रूप विषयता रहेगी और घट में विशेषता रूप विषयता रहेगी और घटत्व तो तथा घट का जो आपस में संबंध है जाति तथा जातिमान होने से समूह संबंध उसमें संसर्गत रूप विषयता रहेगी तो ये जो विशिष्ट ज्ञान है श्रोतृत्वादी श्रोतृत्व विशिष्ट आत्मा तो इसमें श्रोतृत्व विशिष्ट आत्मा में ये जो श्रोतृत्व का लक्षण है उस लक्षण में परमा रूप से शाब्द ज्ञान विशेषण है ना श्रोतृत्व श्रो, आत्मा श्रोता है का मतलब श्रोतृत्व धर्म से युक्त है यानी शाब्द ज्ञान से विशिष्ट है तो वो शाब्द ज्ञान अनित्य होने से श्रोतृत्व भी अनित्य हो जाएगा ये यह यहां पर कहते हैं कि तद घटितम श्रोतृत्व अपनी अनित्यम तो आत्म, विशिष्ट जो आत्मा है वो भी अनित्य हो जाएगा अनित्य विशेषण से विशिष्ट आत्मा भी अनित्य हो गया केवल आत्मा नित्य है और अनित्य विशेषण से विशिष्ट आत्मा वह अनित्य धर्म नहीं रहेगा तो उस समय वह विशिष्ट रूप से नहीं रहेगा श्रोतृत्व विशिष्ट रूप से आत्मा नहीं है अपितु अश्रोतृत्व विशिष्ट आत्मा है उस समय इस प्रकार ये पाक्षिकत्व उपपन्न होता है इति संकोचो आवश्यको इस प्रकार ये संकोच आवश्यक है ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं यदि ये, ये कहते हैं तो कहते हैं अत आहो पूर्व पक्ष के इस संकोच को आवश्यक बताने वाली युक्ति को सिद्धांती श्रुति विरुद्ध बता रहे हैं जब श्रुति ये कह रही है यानी वेद बता रहा है कि श्रुति यानी शाब्द ज्ञान नित्य है श्रुति शब्दार्थ या नित्य है श्रुति शब्द का अर्थ पूर्व पक्ष ने शब्द जन्य ज्ञान का किया था सिद्धांत यहां श्रुति शब्द का अर्थ करेंगे साक्षी का स्वरूप नित्य ज्ञान शब्द जन्य ज्ञान नहीं इस अभिप्राय से लिखते हैं कि नहीं स्रोतुह शुरु, श्रुतेर विपरिलोपो विद्यते इत्यादि श्रुते तो श्रोतुहू श्रुते तो श्रोता की जो श्रुति है श्रुति यानी ज्ञान शब्द विषय ज्ञान उस ज्ञान का विपरिलोप यानी विनाश न विद्यते, विनाश नहीं होता इसलिए वो कादाचित को श्रुति नहीं है अनित्य श्रुति नहीं है नित्य श्रुति है तो श्रुतेर विपरी श्रुति शब्द का अर्थ है ज्ञान तो श्रोता का जो श्रुति यानी ज्ञान है उसका भी नहीं होता क्यों तो अविनाशी तो आता है ऐसा हेतु तो आता है आगे तो श्रुति अविनाशी होने से यानी निर्विकार होने से तो निर्विकार ज्ञान तो है ब्रह्म ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के अनुसार टीका है नहीं श्रुते शुरुत, नही श्रुतेर्परिलोपो इसका अर्थ करते हैं कि श्रुते हे श्रोतृत्वित वचनम श्रुति विरुद्ध तो श्रुति को तथा श्रोतृत्व को आनी बताने वाला जो वाक्य है कथन है पूर्व पक्षी का वह श्रुति विरुद्ध है यानी वेद विरुद्ध है उसमें वेद विरोध नामक दोष है आगे हैं टीका में ही एवं तरी का अवतरण नाम नित्यत्वे श्रुतिमीनागपत्सर्व्ञान सै कदाचि कैसेचि ज्ञान से भाव न सियातदी शिता ज्ञाना चापत्ति प्रत्यक्ष विरोधा अतो नहि श्रोत श्रुते हैं इत्यादि इति इदिश्रुते अन्यपर वक्तव्य इति ये इतना अवतरण है पहले भी ननु पाक्षिकवना ये पक्षी का ही शंका वाक्य था उस वाक्य से की गई शंका का निराकरण श्रुति विरोध नामक दोष दिखा करके पूर्व पक्ष के मत में नहीं स्रोतुह श्रोते परिलोप इत्यादि वाक्य आया न नित्यम ए व्रोतृत्व तो अभिगमात से लेकर के यहां तक का फिर पूर्व पक्ष की एक शंका आ रही है एवं तरही से अब जिस अभिप्राय से पूर्व पक्षी शंका कर रहे है वह अभिप्राय टीकाकार ने बताया कि श्रुतिमीना युगपथसर्वज्ञान स्यात् कहते हैं मति और आदि शब्द से विज्ञाति को लीजिए नहीं श्रुतेर श्रुते विपरीलोपो विद्यते जैसा ये वाक्य है ऐसा आगे दूसरा वाक्य आता है नहीं मतेर मन्तु मंतुर्मतेर्परीलोपो विद्यते नहीं विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते नही दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते ऐसे वाक्य हैं न वहाँ पर तो आदि शब्द से उन वाक्य में प्रयुक्त जो ष्यंत पद हैं मते हे है, विज्ञाते हे दृष्टेहे इन ष्यंत पद का जो अर्थ है प्रापिक अर्थ श्रुति शब्दित ज्ञान मति शब्दित ज्ञान विज्ञाति शब्द विज्ञाति शब्द से बताया गया ज्ञान वो ज्ञान अर्थ में है ना वहां पर श्रुति इत्यादि शब्द तो ये जो श्रुति आदि नाम तो श्रुति है मति है इत्यादि शब्दों का अर्थभूत जो ज्ञान है इन सब में नित्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा रूप ज्ञान भी नित्य है दृष्टि रूप ज्ञान भी नित्य है रूप ज्ञान भी नित्य है तो विज्ञाता विज्ञाति शब्द से बताएगा ज्ञान भी नित्य है ये मानना होगा तो श्रुत्यादि श्रुतिमत्यादि नाम नित्य और नित्यत्व मानने पर क्या होगा तो युवपत सर्वज्ञानम स तो युगपत सर्व विषय ज्ञान की आपत्ति आएगी सब ज्ञान श्रुति भी नित्य है मति भी नित्य है तो उसका तो कभी अभाव होगा ही नहीं ना और ये सब ज्ञान आत्मा में है तो युगपत ही श्रुति मति, विज्ञाति दृष्टि इत्यादि से बताए गए ज्ञानों का होना रूप आपत्ति आएगी इन ज्ञानों में योगपद्य ताकि आपत्ति और कदाचित अपी कस्यचित अपी ज्ञान अभावो न सत तो किसी भी अवस्था में किसी भी ज्ञान का अभाव नहीं होगा हमेशा सभी ज्ञान रहेंगे श्रुति रूप ज्ञान भी रहेगा दृष्टि रूप ज्ञान भी रहेगा मति रूप ज्ञान भी रहेगा विज्ञाति रूप ज्ञान भी रहेगा तो हमेशा रहने से युगपत अनेक ज्ञान मान्य पड़ रहा है ना तो ये जो नियम है ज्ञानों में अयोग पद्य का नियम उस नियम का विरोध हो जाएगा तो ये कहते हैं श्रुत्यादि शब्दिता नाम सर्वेशा ज्ञान नाम क्यों कभी भी किसी भी ज्ञान का अभाव नहीं होगा सभी अवस्था में सभी ज्ञानों को मानने की क्यों आपत्ति आएगी कहते इसलिए कि श्रुत्यादि शब्दिता नाम सर्वेशा ज्ञान नाम नित्यवाद तो श्रुति शब्द से मती शब्द से बताया गया ज्ञान जितने भी ज्ञान है श्रुत्यादि शब्द से बताए गए वे सब के सब नित्य होने से सभी अवस्था में सब का होना जरूरी हुआ किसी भी अवस्था में किसी का अभाव नहीं होगा तो इसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार नहीं किया जा सकता सिद्धांति के द्वारा ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न च इष्टापत्ति सिद्धांति इसे इष्टापत्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते क्यों कहते इसलिए कि प्रत्यक्ष विरोधा ये प्रत्यक्ष का विरोध होगा प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ एक सभी अवस्था में सभी ज्ञानों का स्वीकार करना ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है तो प्रत्यक्ष विरोधात अतो नहीं इत्यादि नही अन्य श्रुते श्रुते इति शंकते ये शंका करते हैं अतो नही श्रोतु श्रुते अन्य अव वक्त्यं तो श्रोतु श्रुते तो नहीं स्रोतु श्रुते इत्यादि जो श्रुति है यानी आत्मा के ज्ञान में आदि शब्दित ज्ञान में नित्यत्व बताने वाला श्रुति वचन इन श्रुति वचनों में इस श्रुति वचन का जो प्रतिमान अर्थ है ज्ञान का नित्यत्व इससे अन्य अर्थ मानना चाहिए इस श्रुति को यानी इस वाक्य को अन्य पर मानना चाहिए इसका तात्पर्य ज्ञान के श्रुत्यादि शब्दित ज्ञान के नित्यता में नहीं है अपितु अन्य अर्थ में है ये मानना उचित होगा वो तो अन्य अर्थ क्या होगा ओ प्रतिबंध का भाव क्या वो अन्य अर्थ होगा ज्ञान का अनित्यत्व जिससे सिद्ध हो ऐसा अर्थ वो दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है कि भाव प्रतियोगित्वा प्रतियोगिक अभाव परत्वम न अभाव परत्वम न तू ध्वंस अत्यंताभाव इति भाव तो ये अत्यंताभाव प्रतियोगिक अभाव परत्व मान लिया जाए अत्यंत अत्यंताभाव प्रतियोगिक अभाव परत्व का मतलब क्या हुआ नहीं श्रोतु हु, श्रुते विपरिलोपो विद्यते में न शब्द जो है ना अभाव को बताता है और किसके अभाव को बताएगा श्रुति के श्रुति के न ज्ञान के तो ज्ञाना भाव को बता रहा है क्योंकि वो नित्य उसका विपरिलोप नहीं होता है तो विपरिलो अत्यंता भाव ध्वंस का अत्यंता भाव है का मतलब कभी ध्वंस विनाश नहीं होता विपरिलोप का अर्थ ध्वंस धो, होता है ना और अवि अविनाशित्वाति ऐसा आता है ना नहीं स्रोतुर श्रुते ही विपरिलोपो विद्यते तो नहीं का अर्थ है न, न का अन्वय जा रहा है किसके साथ विपरिलोप के साथ विपरिलोप शब्द का अर्थ होता है ध्वंस और किसका ध्वंस तो श्रुति का ध्वंस यानी ज्ञान का ध्वंस नहीं होता है न का अर्थ निकलेगा केवल श्रुते परिलोप विद्यते इतने का तो अर्थ निकलेगा कि ज्ञान का ध्वंस होता है और न का अर्थ उसके साथ जोड़ देंगे निषेध तो अर्थ निकलेगा कि ज्ञान का ध्वंस नहीं होता है का मतलब ज्ञान ध्वंस अभाव ज्ञान ध्वंस प्रतियोगिक अभाव को ये बताया बताया बता रहा है वाक्य ज्ञान के ध्वंसा भाव के ध्वंसा भाव के अत्यंता भाव को बता रहा है जैसा अर्थ निकल रहा है और ये ये तो हो जाएगा जो प्रतीयमान अर्थ और उससे अन्य अर्थ हो जाएगा कि अत्यंता भाव प्रतियोगिक अभाव मान लिया जाए तो अत्यंता भाव प्रतियोगिक अभाव मानने से क्या अर्थ निकलेगा यानी विपरिलोप शब्द का अर्थ अत्यंताभाव लिया जाए तो ज्ञान के अत्यंताभाव का अभाव का अर्थ निकलेगा ज्ञान का अत्यंताभाव तो अत्यंता भाव प्रतियोगिक अभाव परत्वम न तू ध्वंस अत्यंताभाव अत्यंता भाव परत्वम तो ध्वंस के अत्यंता भाव परत्व को स्वीकार न करके अत्यंता भाव अभाव परत्व को मानेंगे तो अर्थ निकलेगा उसका भाव ही अर्थ निकलेगा अभाव का अभाव भाव रूप होता है ना तो इस प्रकार ये मान लिया जाए अन्य अन्यपर ये शंका एवं तरी नित्यम एवं श्रोतृत्वादी अभ्युपगमे प्रत्यक्ष विरुद्धा युगपद ज्ञानोत्पत्ति अज्ञा भाव आत्मन कल स यहाँ तक ये यह शंका वाक्य हैं और तच्च अनिष्टम ये भी शंका ही है इति शब्द शंका के समाप्ति का द्योतक है तो एवं तर से लेकर के तच्च अनिष्टम ये जो शंका वाक्य हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं